अन्य प्रकार के परंपरागत संस्कार और अन्य प्रकार के आचारों के से उनकी वर्तमान सामाजिक प्रथा गठित हुई है और हम लोगों के पीछे हैं हमारे अपने परंपरागत संस्कार और हजारों वर्षों के कर्म अतः हमें स्वभावगत अपने संस्कारों के अनुसार ही चलना पड़ेगा और यह हमें करना ही होगा